नमस्कार आप सुंदर रेडो मधुबन नाइनटी पॉइंट सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सरगम कार्यक्रम में नए नए अलग अलग हमारे दिग्गज कवियों को हम आमंत्रित करते हैं और वो आते हैं आप सभी को अपनी रचनाओं को सुनाते हैं आप सब के लिए और बहुत ही अच्छा लगता है इस कार्यक्रम को जब हम लोग कार्यक्रम देते हैं तो दोनों तरफ से खुशियां हैं तो इसी खुशी में मैं चाहूंगा कि हमारे मोहनलाल शर्मा जी जिनको हम पहले भी सुन चुके हैं फिर से एक बार सुनने का हमारा सौभाग्य है तो आप सभी की तरफ से रेडियो मधुबन की तरफ से मोहनलाल शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में बहुत बहुत धन्यवाद मधुबन रेडियो के श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ वंदन करता हूँ जी हम अपने चहेते प्यारे भाइयों बहनों को अपनी अंतरात्मा की कुछ आवाज एक काव्य भाव के साथ शेयर करना चाहूँगा प्यारे बंधुओं यह जो समय चल रहा है यह समय बहुत अमूल्य है इसे शास्त्रों के अनुसार आध्यात्मिक संस्थाओं के अनुसार संधिकाल का समय कहा गया है जी और संधिकाल का समय बहुत थोड़े दिन का होता है जिसमें परम परमात्मा के आदेशानुसार 76 वर्ष संधिकाल के बीत गए शेष समय बचे हैं और जिस तरह से परिवर्तन प्रकृति का नियम है उस तरह से परमात्मा भी अपने वायदे अनुसार इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं जबकि हमने आवाज़ दिया कि हे प्रभु हे परमपिता परमात्मा हम पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए आप आओ हमने आह्वान किया मंदिर बनाया मस्जिद बनाया गिरजाघर बनाया उस प्रभु को बुलाया प्रभु आए और आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का दिव्य संदेश देते हुए हमें अज्ञान निद्रा में सोने से बचा रहे हैं जगा रहे हैं अब हमें सोने का समय नहीं है प्यारे बंधुओं तो लीजिए मैं काव्य भाव से उनका संदेश आप तक पहुंचा रहा हूँ स्वागत है आपका समय रहते जगो साथी न किंचित देर हो जाए सजाते ही रहो तुम दीप की जब तक भोर हो जाए क्या बात अमृत बरसा तब जब सवों से भर गया मरघट रहा उपयोग क्या पतवार का जब आ ही गया तट तड़पते ही रहे यदि प्राण अंकुश मिट गई आशा तड़पते ही रहे यदि प्राण अंकुश मिट गई आशा संभालो जिंदगी का क्रम पलट जाए न परिभाषा बढ़ा लो तुम चरण निर्भय न पश्चाताप रह जाए सजाते ही रहो तुम दीप की जब तक भोर हो जाए आहा क्या बात है चुनौती दे रही तुमको सिहरती रात यह काली न सूरज है न चंदा है सजाओ आज दीवाली करो अर्जित पुनः अर्जुन सरी का शक्ति और संयम ध्यान चाहूंगा बंधुओं करो अर्जित पुनः अर्जुन सरी का शक्ति और संयम जला दो ज्ञान के दीपक मिटे अविवेक रूपीतम रुके पहले पतन फिर सृजन का सूर्य मुस्काए सजाते ही रहो तुम दीप की जब तक भोर हो जाए व्यवस्थाएं जुटाओ रोशनी की रात के पहले भटक जाए न कोई राह के संकेत हो निश्चित मुरझा न जाए नव अंकुर उन्हें कर दो अब सिंचित नया युग आ रहा है भाव स्वागत के न सो जाए सजाते ही रहो तुम दीप की जब तक भोर हो जाए सजाते ही रहो तुम दीप की जब तक भोर हो जाए बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल शर्मा जी बहुत ही अच्छी कविता आपने रखी जिसमें हम सभी को एक संदेश मिलता है कि प्रभु का संदेश है अब प्रभु आए हैं हम सभी को जगाने के लिए हमें जग जाना चाहिए इस संसार में जब हम जागेंगे तो संसार का परिवर्तन निश्चित है अगर नहीं जागेंगे तो शायद संसार का परिवर्तन में फिर देर हो सकता है हो सकता है तो चलिए बहुत अच्छी रचना आपने हमारे सामने रखा और मुझे लगता है की ये थोड़ा अध्यात्मिक रहा और मैं चाहूंगा की कुछ थोड़ा सा चुलबुल वाला भी हो जाए ताकि लोगो के चेहरे पे मुस्कान बनी रहे कोई बात नहीं देखिए परमात्मा की ही थोड़ी अटपटी आवाज में आप तक पहुंचा रहा हूँ कहते हैं बंधुओं याद रखिएगा रखियेगा मन जो है जब एकाग्र हो जाता है तो हमें सारी प्राप्तियाँ जो हैं अनुभव में आ जाती है जी जैसा कि कहा गया है कि यह मन महा चंचल इसे तू हर तरह स्वाधीन कर मन बड़ा चंचल इसे तू हर तरह स्वाधीन कर यह मन बड़ा चंचल इसे तू हर तरह स्वाधीन कर अरे अनुराग रस में डुबो दे संपूर्ण विषय विहीन कर क्या पात, क्या बात तो जब हम मन को सांसारिक विषयों से अलग करते हैं बल्कि हम सब एक देहावत में एक कहावत कहा करते हैं क्या कि अटपट छवि सिरी श्याम की और झटपट लखे न को मन की खटपट जब मिटे चटपट दर्शन ऐसा एक कहते हैं ना जी जी सारा बात जो है मन पर जाता है हम सारे पुरुषार्थ करते हैं मंदिर बनाते हैं मस्जिद बनाते हैं गुरुद्वारे बनाते हैं केवल मन को एकाग्र करने के लिए बल्कि और भी कहावत आती है कि प्रभु की यही पालिया मेंट प्रभु की यही पालिया मेंट और लगी कचहरी मानुस देही कर्म फैसला है इसमें ही अब जैसे जैसे कर्म करोगे लगे नरक में टेंट प्रभु की यही पालिया मेंट क्या बात है क्या बात शिव पिता एडवोकेट वरिष्टर शिव पिता एडवोकेट वरिष्टर शिव पिता एडवोकेट वरिष्टर वेद शास्त्र का भेद बताकर अरे बरी करा लेते बच्चों को सही सौ परसेंट प्रभु की यही मेंट।, मेंट।, मेंट क्या बात है चौराहे पर ब्रह्म सिपाही पर हाँ ब्रह्म सिपाही चौराहे पर ब्रह्म सिपाही ज्ञान की हरी सिग्नल दिखलाई अरे जो सिग्नल को देख ना पाता होता एक्सीडेंट की यही दिवाद। पालियामेंट क्या बात तो दरबार में सच्चे बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं अरे दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते, जाते हैं अरे बंद सुनो यह वह दर है जहाँ ज्ञान और योग सिखाए जाते हैं जो पतित बने कल पाधि देव वह स्वर्ग चढ़ाए जाते।, जाते हैं क्या बात है क्या बात है, क्या बात है? बहुत ही खूबसूरत मोहनलाल शर्मा जी मुझे लगता है कि ये जो आपने तुकबंद सुनाया प्रभु का पार्लियामेंट वाला बड़ा अच्छा अच्छा लगा ना जी जी जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि अभी हम लोग लेते हैं छोटा सा ब्रेक फिर इसके बाद फिर से हम आते हैं इसी कार्यक्रम में एक गीत के बाद मोहन शर्मा जी को कुछ नए अल्फाजों को और भी बहुत अच्छे सुनेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबान 90.4 एफएम पर सरगम और आपको आज का ये कार्यक्रम कैसे लग रहा है इसके लिए आपको एसएमएस करना है चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर रेडियो माधुबान 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो राम एक लादर हमारे वंदन करूं हदार हो वंदन करूं हदार श्री राम श्री राम गो अक्षर अच्छा की मूध शक्ति गोवक्ष शक्ति महामंत्र है मंगल नाम महामंत्र है मंगल नाम ही जयराम जय जय राम भू धार के राम जीवनाधार राम एक आदर्श हमारे वंदन करु हदार हो वंदन करू हदार श्री राम श्री राम De raun, de raun, de de raun. Ajanubahu vir dunudhar chamal ganti, shereer sunder. Ajanubahu vir dunudhar chamal ganti. शरीर सुंदर सुर पालक, असुर संहार के भक्त जनों के विश्राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम के राम जीवनाधार राम एक आदर वंदन वंतन चरुभगार हो वंदन चरुभगार श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 एफएम ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ आज के शो में है मोहनलाल शर्मा जी जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छे उमदा कवि हैं काफी आध्यात्मिक जो कविताएं हैं आध्यात्मिक रस का जो अनुभव है उनकी कविता में होता है और खुद भी आध्यात्मिकता से काफी समय से जुड़े हुए हैं इसलिए वो उस अंदाज से सुनाते हैं जहाँ पर हमें कुछ शब्द शायद आपके समझ में नहीं आया होगा लेकिन जब वो पूरी तरह से उस कविता को पूरा करते हैं तो अंत में आपको उन सारे ही पहलुओं को समझने में सहज हो जाता है तो पार्लियामेंट वाली बात मुझे अच्छी लगी और आशा करता हूँ की आप सभी को भी काफी अच्छा लगा होगा और इसी के साथ चलिए एक बहुत ही अच्छी बात है जैसे कि मैं परसों पढ़ रहा था कुछ चंद लाइने आपको सुनते सुनते याद आया मुझे वो पूरी तरह से नहीं लेकिन टूटा फूटा याद आ रहा है कि यू गुरूर न कर अपने पर ये इंसान यू गुरूर न कर अपने पर ये इंसान क्योंकि ईश्वर ने तेरे जैसे मेरे जैसे कितने मिट्टी के इंसान बनाए और मिट्टी में मिला दिए <laughs> तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार स्वागत है मोहन लाल शर्मा जी का और सुनेंगे एक नई कविता लीजिए बंधुओं हमें खुद अपना इंसाफ करना है हमें खुद अपना है क्या बात है हमारे अंदर एक युद्ध चल रहा है जी जी मनोयुद्ध जिसको कहा जाता है वह हर एक जीव के अंदर मनोयुद्ध चल रहा है अच्छाई और बुराई का जैसे मनोयुद्ध कर अब हमको मनोयुद्ध कर अब हमको अनय अनित मिटानी है और प्रतिगामी चिंतन चरित्र से जग को मुक्ति दिलानी है क्या बात है क्या बात है छोटा सा स्लोगन रहा जी लेकिन हमें इंसाफ क्या करना है अपना ध्यान दीजिएगा यह सृष्टि शिव बाबा की यह सृष्टि शिव बाबा की हम आए कर्म करने के लिए कुछ सत कर्म करने के लिए जो पहले किए भरने के लिए <laughs> क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का सजा यहीं भुगतना पड़ता है हिसाब किताब चुग करना पड़ता है आया है सो जाएगा अरे राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ी चला कोई बंधा जात जंजी <laughs> आया है उसे तो जाना ही होगा तो देखिए यह ड्रामा तो करना ही है ये ड्रामा तो करना ही है जी हाँ अच्छा यह ड्रामा <laughs> तो करना ही है अंत वतन चलना ही है इंसान सुबह शुभ कर्म करे भौसागर तो तरना ही है क्या बात है क्या बात है बहुत खूब अगला बंद है कर्मों में रत रहना है कर्मों में रत रहना है फल की आशा ना करना है निष्काम भाव अर्पण कर सतकर्मो का फल चखना है निष्काम भाव अर्पण कर सतकर्मो का फल चखना है हम निष्काम भाव से अगर कर्म करें हमें मानव तन मिला है तो उसका फल हमें इसी जन्म में भी मिल जाएगा और अगले जन्म में तो संस्कार जाएगा ही साथ में तो देखिए सब पुण्य का फल चाहते हैं सब पुण्य का फल चाहते हैं सब पुण्य का फल चाहते हैं पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं फल पाप का लोग नहीं चाहते जिसमें दिन रात बिचरते हैं ओहो क्या बात है जिसमें दिन, दिन रात बिचरते हैं इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता अरे जब तक नहा भुगतान करो यह दामन साफ नहीं होता, नहीं होता। क्या बात है क्या बात है। यह दामन साफ, साफ नहीं।, नहीं होता है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो रहे याद ईश का नियम सदा तुम खुद अपना इंसाफ करो तुम खुद अपना क्या बात है करो। क्या बात है एक कहा भी गया है कि इंसान यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाता है उस पर दो लाइन है कि पड़ा रहेगा माल खजाना साथ नहीं कुछ जाना है पड़ा रहेगा माल खजाना साथ नहीं कुछ जाना नहीं है जाना है पड़ा रहेगा मालख जाना साथ नहीं कुछ जाना है अरे कर सतसंग, से तो वा, वा, कर सतसंग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना वाह वाह क्या बात कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो नहीं तो फिर पछताना है अरे धन संबंध यही छुट गई है माया साथ न जाती है धर्म कर्म की गठरी बांधो यही साथ एक जाती, जाती, है, जाती है क्या बात है बहुत खूब बहुत खूब इसलिए अज्ञान की निद्रा से जगाना चाहूंगा थोड़ा सा श्रोताओं को लेकिन देखिएगा be बहुत ही सुंदर भाव यहाँ है कि किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी जी हाँ किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी तू तो सोया फिर न जागेगा ना तुझे दुनिया जगाएगी क्या बात है क्या बात है क्या बात है <transmit semanticramentological>. <uhhh> तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है तेरे सोते ही वो ममता की रस्सी टूट जाए। जाएगी किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी तेरे घर वाले तेरे घर वाले जिस सूरज से इतना प्यार करते हैं ध्यान चाहूंगा श्रोताओं का तेरे घर वाले जिस सूरज से इतना प्यार करते हैं यही सूरत उन्हें फिर भूत बनके डराएगी अरे तेरी हस्ती को इस दुनिया ने पस्ती में गिराया है वही बेकदर दुनिया तुझे झुककर उठाएगी तू आंखें फेरेगा तो दुनिया भी मुंह फेर जाएगी जो आंखों पर बिठाती थी वही आंखें दिखाएगी ओह क्या बात किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद नीद आएगी जो कहते थे मरेंगे साथ उनका मोह मत करना जो कहते थे मरेंगे साथ उनका मोह मत करना, करना तेरा दम टूटते ही उनकी तिकड़म टूट जाएगी क्या? किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी अंतिम लाइन है जी स्वागत जिन्हें समझा था तुमने साथ अपने वो तो लौटेंगे तेरी नेकी बदी ही अंत तेरे साथ जाएगी अरे किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी बहुत खूब इसलिए अंतिम दो लाइनों में कहना चाहूंगा श्रोता से मैं यह नम्र निवेदन भी करूँगा कि इस कविता पर विशेष ध्यान स्रोताओं का चाहूंगा कि सत प्राप्त कर सज्जन से दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर हो लोभ मोह के बसी भूत सिर मत दुन शोक विवाद न कर क्या बात है हे व्यर्थ जगत के ठाट सभी हे व्यर्थ जगत के ठाठ सभी यदि विछुड़ गए तो अचरज क्या धनमाल कमा कर्मों से दूसरे का घर बर्बाद न कर है योग युक्त के काबिल का प्रभु और किसी की याद न कर सुख चाहो यदि नर जीवन का भज ले प्रभु और प्रमाद न कर जैसे प्रीत कुटुंब की वैसे प्रभु से हो अरे चले जाहु बुंठ को बाहन पकड़े को आपे आप न सराहिये पर निंदिय नहीं कोई जाना परम धाम को है मन मैला को धो क्या बात साक्षी स्वयं स्वरूप में अंतर गति मिल जाए योग युक्त सत्कर्म से जीवन मुक्ति फल पाए अज्ञान से बढ़ता तमोगुण अज्ञान से बढ़ता तमोगुण मोहता संसार है आलस्य निद्रा से करे यह जीव पर अधिकार है अति लोभ मान लो। मान लो। तो प्यारे बंधुओं हमारे श्रोतागणों मैं ये निवेदन चाहूंगा आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है सत्य का साथ कीजिए और अपनी विवेक को अपनी बुद्धि को परमार्थिक बनाइए परमार्थ के कार्यो में जुटे रहिए ईश्वर आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर पूर्ण करेंगे ऐसा मेरा वादा है शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आप इतनी अच्छी प्यारी प्यारी कविताएं हम सभी इसको सुनाया है अच्छा लगता है जब भी हम लोग कविताएं है सुनते हैं ये पता नहीं चलता कि कवि की जो आंतरिक जगत है वो कहाँ हमको ले जाएगी लेकिन जब भी हम कविता सुनते हैं या कवियों को सुनते हैं तो लगता तो है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को जान पा रहे हैं अपने आप को समझ पा रहे हैं या अपने आप को किसी नए मोड पे ले जा रहे हैं तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि एक हास्य कविता के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम करेंगे तो फिर से एक बार मोहनलाल शर्मा <laughs> जी को सुनेंगे हास्य कवि प्यारे श्रोता हास्य कविता का आनंद लीजिए और इसमें छिपे हुए जो संदेश है उसको आप लोग थोड़ा आत्मसात करें आपके घर ग्रस्त में आपके गाँव में आपके परिवार में खुशिया ही खुशियाँ होंगी आज वर्तमान समय में हम नाना प्रकार की बुराइयों से घिर करके अपना जीवन नर्कमय बना लिए हैं उसमें सबसे बड़ी बुराई जो है वो है व्यसन की पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू, शराब इत्यादि के सेवन से हमारे शरीर के अंदर की जो अतेंद्रियाँ हैं किडनी है, है गालवेडर है लीवर है ये सब ठीक ढंग से कार्य नहीं करते इन्हें स्वस्थ रखने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यसन मुक्त होना अति आवश्यक है तो लीजिए हंसते हंसते हम आपको थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि आप व्यसनों से दूर रहें, आपके परिवार में बच्चों में व्यसन की लत न लगे तो कुछ शब्द में काव्य भाव में शेयर करना चाहूँगा इस बात से स्वागत है दुर्व्यसनी का मान नहीं सम्मान स्वयं गवाता है सामाजिक अभिशाप लगे निर्वसन वह हो जाता है बीड़ी ने बेड़ा गर्क किया अच्छे खासे धनवानों का सिगरेट ने रिगरेट किया पद सम्मान अफसरानों का गांजा ने बाजा बजा दिया स्वस्थ और बलवानों का अरे भांग ने आग लगा डाला रोता चेहरा इंसानों का क्या बात देखो यफीम और तंबाकू मानवता के कट्टर डाकू इनके व्यसनी बड़े लड़ाकू बात बात में खोले चाकू कभी न करना इनका संग ये करते हैं जीवन तंग शराबी का देखो अब रंग दुनिया जिससे रहती दंग जो खाता है पान में गुटका उससे लगता हार्ट कुछ झटका प्यारे बंधुओं पान खाना उतना हानिकारक नहीं होता है लेकिन पान के साथ जब हम गुटखा खा लेते हैं देख तो हमको साइड इफेक्ट होता है और हिचकी आती है और ये हिचकिया हमारे हार्ट के अंदर दो पाइपलाइन है दो वाल्व है एक आउटलेट एक इनलेट एक कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और दूसरा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है जब हम पान के साथ गुटखा खा लेते हैं तो ये बाल्व पर प्रेशर पड़ता है और फिर ये पिचक पिचक करके छोड़ना शुरू करते हैं हिचकी के साथ तो बार बार निरंतर ऐसा होने से हम हार्ट के मरीज हो जाते हैं सीने में पसीने आने लगते हैं जलन होने लगती है कच्ची डकारें बार बार आती हैं फिर डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर हमारा ई करता है फिर उसके बाद सलाह क्या देता है कि आप तो हार्ट के पेशेंट हो गए हैं और आपको बाईपास सर्जरी कराना पड़ेगा प्यारे बंधुओं बाईपास सर्जरी की फीस है ढाई लाख रुपए देखिए पान के साथ जर्दा के साथ गुटका खाने का जो साइड इफेक्ट है ये वैज्ञानिक विश्लेषण है जी इसलिए जो खाता है पान में गुटका उससे लगता हार्ट को झटका अरे जीवन उसका जैसे मटका रुके सब जस गले में अटका दाल रोटी खाओ प्रभु, प्रभु के गुड़ गाओ बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल शर्मा जी बहुत ही अच्छी जो कविता है आपने अंत में हास्य रूप में सुनाया है इसी के साथ मैं कहूंगा हमारे श्रोताओं को कि आपको आज का ये कार्यक्रम कैसे लगा आप एस कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपने नाम के साथ में आपकी प्रतिक्रिया हमें खुशी देती है अपने मोबाइल फोन उठाइए और एस कीजिए कि ये कार्यक्रम कैसे आपको लग रहा है इसके बारे में अपनी दिल की बातें हमारे साथ शेयर कीजिए सरगम कार्यक्रम के लिए आप अपने विचार रख सकते हैं लिख सकते हैं और हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा जाते जाते मैं चाहूँगा जैसे मोहनलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहते हैं आशा करूँगा कि वो फिर से अगले एपिसोड में भी कुछ इस तरह की बातें लेकर हमारे साथ रहे और हमें जो है कुछ नई बातें सीखने को मिलेगा और एक अनुभवी व्यक्ति जब भूलता है तो सामने वाले को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है डॉक्टर तो शर्मा जी को बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए मुझे और शर्मा जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रजिस्ट्रेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्क रहो